बिहारी बुलबुल ये कहानी उस वक्त की है जब चीन पर भाषाओं की हुकूमत हुआ करती थी इस भाषा का एक बहुत खूबसूरत महल था और महल में सबसे आलीशान जगह थी उसका हरा-भरा बाग जिसमें हर किस्म के फूल थे इन में से कुछ नया फूल इसी बाग में पाए जाते थे और दुनिया में कहीं और नहीं मालिन उनमें छोटी, -छोटी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 کلمکار اس سلطنت کے بارے میں کتابیں لکھتے اور ان سب کتابوں میں وہ بلبل بل اور اس کے ترانوں کی بابت سب سے زیادہ لکھتے ایک دن باکشاہ خود ایک ایسی کتاب پڑھ رہا تھا جب اس نے بلبل بل کی بابت پڑھا تو وہ خیالوں میں کھو گیا ہماری سلطنت میں یہ کون سا پرندہ ہے؟ میں نے اس کی بابت پہلے کبھی نہیں سنا اس نے اپنی وزیر آزم کو بلایا وزیر آزم؟ ये क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ? हमारी सल्तनत में एक बुलबुल -बुल नाम का परिंदा है जो इतनी मीठी आवाज में गाता है कि उसे हमारी सल्तनत का सबसे खूबसूरत बसिंदा माना जाता है। ऐसा क्यों है कि हमने इसकी बाबत पहले कभी नहीं सुना? बादशाह सलामत, मैंने कभी ऐसे परिंदे के बारे में नहीं सुना। जाओ �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 बादशाह सलामत। काफी हद तक ये मुमकिन है कि इन कलाकारों ने इस परिंदे की बाबत अपने तस्वीर की बिना पर लिख दिया है। और हकीकत में ऐसा कोई परिंदा है ही नहीं। नहीं, जापान के बादशाह ने मुझे ये किताब भेजी है। जो कुछ भी इस किताब में लिखा है, वो झूठ नहीं हो सकता। मैं बुलबुल बुल को गाते हुए सुनन वजीर आजम के पास और कोई चारा नहीं था। इस परिंदे के बारे में वो हर एक से पूछता रहा, जिस किसी को भी वो मिलता। आखिर में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल, हाँ, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे कहते भी सुना है, वो दरिया के पास रहती है। अ, सुनो, अगर तुम मुझे बुलबुल बुल के पास ले जाओगी, तो मैं तु और दूसरी तरफ उसने भाषा को पैगाम भिजवा दिया कि परिंदा मिल गया है। वे दोनों जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां बुलबुल -बुल अक्सर गाती थी। बुलबुल -बुल ने अपना गाना शुरू किया। छोटी बच्ची ने कहा, देखो, वहां देखो, यही वह परिंदा है जिसके बाबत मैंने तुम्हें बताया था। बसीर ने जो लड कोई भी उसे गाता सुनकर इस जहां को भूल सकता है। मैंने इससे मीठा तराना का नहीं सुना। यकीनन बादशाह बहुत ही मुतासर हो जाएंगे जब ये सुनेंगे। मेरी प्यारी बुलबुल, मेरे साथ महल में चलो। बादशाह तुम्हें गाते हुए सुनना चाहते हैं। मेरे लिए ये इज्जत अफजाई है कि बादशाह ने मुझे तलब किया ह محل بہت خوبصورتی سے سجا تھا اور اپنی شان و شوقت میں چمک رہا تھا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تمام درباری اور نواب وہاں حاضر تھے ایک سونی کا سٹینڈ خاص کر رکھا گیا تھا بلبل بل کے لیے بلبل بل اس پر بیٹھ گئی اور گانے لگی اس کا گانا اتنا متاثر کرنے والا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسوا گئے मैं चाहता हूं कि मेरी सोने की अंगूठी बुलबुल बुल के गले में लटका दी जाए। नहीं बाच्चा सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरा गाना पसंद आया? यही मेरा इनाम है। बाच्चा ने बुलबुल बुल को हुक्म दिया कि वो महल में रहे। एक सोने का पिंजरा उसके लिए बनाया गया। उसे दिन में दो मर्तबा और रात में एक म और वो उसके गले के इर्द एक लाल पीताबान देते। बुलबुल बुल को इस तरह उड़ना बहुत ही नापसंद था। ये कुछ हफ्ते तक चलता रहा। एक दिन किसी ने बादशाह को एक बॉक्स भेजा, जिस पर ये लफ्ज़ बुलबुल तराशा गया था। यकीनन, ये जरूर एक नई किताब होगी, जो बुलबुल बुल पर लिखी गई हो। पर बक्से में कोई किताब न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 क्या शानदार तोहफा है चलो दोनों को एक साथ गवाएं चलो दोनों बुलबुलों को एक साथ गवाया गया पर इन दोनों का गाना इतना लुत्फ न दे सका जितना असली बुलबुल का क्योंकि उसको जो जी चाहता वो गाती लेकिन नकली वाली सिर्फ वही गाने जानती जो उसके अंदर डाले गए थे ये नकली बुलबुल का कसूर नहीं है हुजूर फिर सिर्फ नकली बुलबुल को गवाया गया। उसकी आवाज़ बिल्कुल असली बुलबुल की तरह लग रही थी, और अपने चमकते हीरों की वजह से वो बहुत नायाब लग रही थी। नकली बुलबुल ने बहुत से गाने गाए। कुछ अरसा बाद बाशा ने कहा कि अब उसकी खाईश है कि अब वो असली बुलबुल को सुने। बुलबुल कहाँ चली गई? क्या किसी ने उसे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 अ यह अच्छा है पर असली बुलबुल की तरह नहीं जब वो गाती है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं शाबाश ये बहुत अच्छा है चाहे तुम कितनी बार इसे सुन लो तुम और ज्यादा सुनना चाहते हो नकली बुलबुल को बादशाह के आरामगाह में रखा गया उनके बिस्तर पर सोने से पहले बादशाह उसके गाने ये पद्वी एक फीते पर सीधी गई थी और उसके गले की गिरद बांधी गई थी। अब नकली बुलबुल के बारे में किताबें लिखी जा रही थी। इसकी शहरत दूर-दूर तक फैल रही थी। एक साल के बाद बाशार उसके दरबारियों ने उसके एक-एक गाने को मुहसबानी याद कर लिया था। जैसे ही वो गाना शुरू करती, लोग सा� पर एक रात जब नकली बुलबुल बाशा के लिए गा रही थी, उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। अगले दिन बाशा ने उसकी मरम्मत के लिए उसे एक घड़ी सास के पास भेजा। बाशा सलामत। मैंने पूरी तरह इस सास का मुआयना कर लिया है। बहुत ज्यादा और अक्सर गाते रहने की वजह से उसके अंदर के तार और कनेक्श मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये फिर कभी नहीं गा सकेगी। ये सुनकर पूरी सल्तनत गमजदा हो गई क्योंकि ये बुलबुल बुल पूरी सल्तनत के लिए तफरीह का जरिया थी। पांच साल गुजर गए। बादशाह बीमार हो गया और उसकी सेहत और भी गई। बियाया बाशा की सेहत होने की दुआ कर रही थी। बाशा सलाम मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? बाशा ने कुछ नहीं कहा। वो और कमजोर होता जा रहा था, और ऐसा लगता था कि जैसे बाशा को बचाया नहीं जा सकता था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके। गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल, बुल गाओ। मैंने तुम्हें इतने सारे इनामों स पर बुलबुल हिली नहीं इसी पल बाहशा ने अचानक अपनी खिड़की के बाहर गाने की आवाज सुनी एक उम्मीद की किरण और खुशी बाहशा के चेहरे पर फैल गई कुछ देर के बाद बाहशा ने सोचा कि उसने एक परिंदे का धुंधला सा अक्स देखा है अपनी खिड़की पर उसने अपनी आँखें खोलने की कोशिश की और देखा कि असली � गाओ मेरी प्यारी बुलबुल गाओ बुलबुल ने वहां कुछ और देर तक गाया भाषा की खुशी हर लय के साथ बढ़ती गई और ऐसा लग रहा था जैसे जीने की उसकी खाई दोबारा जोर पकड़ रही है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी पर आज वापस आकर तुमने मेरी जिं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 उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में बहुत जमाने के बाद सोया है। अगली सुबह जब बादशाह की जाग खुली सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आ रही थीं, बुलबुल उसके साथ ही बैठी थी और बादशाह पहले से कहीं ज़्यादा तंदरुस्त लग रहा था। हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी प्यारी बु मैं तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करूंगा। नहीं बादशाह सलामत, मैं महल में नहीं रह सकती। जब भी आपसे मिलने को मेरा जी चाहेगा, मैं आ जाऊंगी। मैं ही कहीं घोसला बना लूंगी। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके पास उड़कर आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। अपने तराने के जरि�